लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी पूस की रात मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो किसी तरह गला तो छूटे मुन्नी झाड़ू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली तीन ही तो रुपए हैं दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी उसे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं हल कोई एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा पूस सिर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता मगर सहना मानेगा नहीं घुड़कियां जमावेगा गालियां देगा बला से जाड़ों में मरेंगे बला तो सिर से टल जाएगी ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामत करके बोला ला दे दे तो गला छूटे कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाय जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे कोई खैरत दे देगा कंबल ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते मर मर कर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो चलो छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है पेट के लिए मजूरी करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी हल्कू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भोंहें ढीली पड़ गई हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए फिर बोली तुम छोड़ दो अब किसी खेती मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी किसी की धौस तो ना रहेगी अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वो भी उसी में झोंक दो उस पर धौस हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर तीन रुपए कंबल के लिए जमा किए थे वो आज निकले जा रहे थे एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था दो में से एक को भी नींद ना आती थी हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा जाड़ा लगता है कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे तो यहाँ क्या लेने आए थे अब खाओ ठंड मैं क्या करूं जानते थे मैं यहां हलुआ पूरी खाने आ रहा हूं दौड़े दौड़े आगे आगे चली आए अब रो नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दो हिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया स्वामी को मेरी कुंकु से नींद नहीं आ रही है हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे ये रांड पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है उठू फिर एक चिलम भरू किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पी चुका ये खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कम्बल मजा है जाड़े का गुजर हो जाए तकदीर की खूबी मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी जबरा भी उठ बैठा हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा पीहेगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है जरा मन बदल जाता है जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा हल्कू आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा उसी में घुसकर बैठना तब जाड़ा ना लगेगा जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी चिलम पीकर कर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब कि सो जाऊंगा पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा कभी इस करवट लेटता कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी पर वो उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया नहीं इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडी झोंकों को तुच्छ समझती थी वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूकने लगा हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वो उसके पास ना आया हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूकता रहा एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धदकाना शुरू किया हल्कूठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया फिर भी ठंड कम ना हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है उसने झुककर आकाश की ओर देखा अभी कितनी ही रात बाकी है सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा अभी पहर से ऊपर रात है हलकू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था पतझड़ शुरू हो गई थी बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था हलकू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो मगर अब तो बैठी नहीं रहा जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा हलकू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो बहुत रात है जबरा ने कु करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था वृक्षों से उसकी बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एक, एक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महकाई जबरू तुम्हारी नाक में भी तो सुगंधा रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी उसे चिंचोड़ रहा था हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया हाथ ठिठरे जाते थे नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू भागने लगी उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में जो आय ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जब्बर अब ठंड नहीं लग रही है जब्बर ने करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले उपाय न सूझा नहीं इतनी ठंड क्यों खाते जब्बर ने पूछ हिलाई अच्छा इस अलाव को कूद कर पार करें देखे कौन निकल जाता है अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा मुन्नी से कल कहना देना नहीं तो लड़ाई करेगी ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात न थी जबरा आगे के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ हल्कू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं ऊपर से कूद कर आओ वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधेरा छा गया राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुए एक गीत गुनगुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यो ज्यो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दवाए लेता था जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है शायद नील गायों का झुंड था उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं उनके चबाने की आवाज चरचर -चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोच ही डाले मुझे भ्रम हो रहा है कहा अब तो कुछ सुनाई नहीं देता मुझे भी कैसा धोखा हुआ उसने जोर से आवाज लगाई जबरा जबरा जबरा भूखता रहा उसके पास ना आया फिर खेत के चले जाने की आहट मिली अब वो अपने को धोखा ना दे सका उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दौड़ना असह जान पड़ा वह अपनी जगह से न हिला उसने जोर से आवाज लगाई लिहो लिहो लिहो जबरा फिर भूख उठा जानवर खेत चल रहे थे फसल तैयार है कैसी अच्छी खेती थी पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं पक्का इरादा करके उठा और दो तीन कदम चला पर एक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा जबरा अपना गला फाड़े डालता था नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे तुम्हें आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया हल्कू ने उठकर कहा क्या तू तो खेत से होकर आ रही है मुन्नी बोली हाँ सारा खेत सत्यानाश हो गया भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहां मड़ैया डालने से क्या हुआ हल्कू ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं दोनों फिर खेत की डाड़ पर आए देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है मानो प्राण ही न हो दोनों खेत की दशा देख रहे थे मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था मुन्नी ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा